और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो कार्यक्रम बाल चौपाल इस हफ्ते के बाल चौपाल में ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे प्लूटो की नीरी रोशनी और नदी का रहस्य जिसे सुना रहा हूँ मैं यानी आपका दोस्त कौशल तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला का इस हफ्ते का कार्यक्रम प्लूटो की नीरी रोशनी और नदी का रहस्य बच्चों चंदा मामा वाली लोरी तो तुम सबने सुनी होगी और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कविता भी स्कूल में पढ़ी ही होगी रात को जब तुम आसमान में इन्हीं जाने पहचाने दोस्तों चांद और सितारों को देखते होगे तो उनके साथ तुम कई लाइट ईयर दूर मौजूद तारों और ग्रहों से प्रतिबिंबित होकर आती तारों की रोशनी भी देखते हो लाइट ईयर के बारे में तो तुम जानते ही हो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष दूरी नापने के लिए बनाया गया है धरती पर दूरी मापने के लिए मीटर और किलोमीटर की इकाई होती है ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए लाइट ईयर नाम की खगोली इकाई का इस्तेमाल किया जाता है तुम्हें तो पता है ना एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते है एक लाइट एयर में इतने किलोमीटर आते हैं की जब दस को दस से बारह बार गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी उतने किलोमीटर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कई लाइटियर होती है मतलब ये कि हमारे सौरमंडल में एक ग्रह दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा दूर अंतरिक्ष में अपनी अपनी कक्षाओं में सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं ज्यादातर तारे पृथ्वी से ग्रहों के मुकाबले ज्यादा दूर हैं। मगर चूँकि तारों में उनके अंदर हो रही नाभिकीय क्रियाओं की वजह से लगातार तेज रोशनी निकलती रहती है इसलिए उनकी रोशनी जब हम तक पहुँचती है तो पृथ्वी के वातावरण की वजह से वो मुड़ी हुई महसूस होती है जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है यानी प्रकाश जब वायुमंडल की अलग अलग सतहों से गुजरता है तो वो अपनी जगह से मुड़ जाता है वो क्योंकि अलग अलग सतहों पर बार बार मुड़ता है इसलिए हमें तारे झिलमिलाते हुए दिखते हैं हम इन तारों और ग्रहों को टेलीस्कोप नाम के एक यंत्र से और भी अच्छी तरह देख सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम दूरबीन से दूर की वस्तुओं को और साफ देख पाते हैं हमारे सौरमंडल में आठ ग्रह हैं। मंगल ग्रह को हम पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए देख सकते हैं गहरे नारंगी लाल रंग का ये ग्रह बहुत शानदार दिखता है ऐसे ही शनि के इर्द गिर्द अलग, अलग अलग गैसों से बनी रिंग्स या छे हैं। ब्रह्मांड के न जाने कितने रहस्य समेटे हैं हमारी आकाशगंगा। जिस तारक या गैलेक्सी में हमारा ये आठ ग्रहों से बना सौर है उसे आकाश या मिल्की वे कहते हैं 2006 तक सौरमंडल में नौ ग्रह थे और इसी नौवे ग्रह के बारे में हम यहाँ बात करेंगे इस ग्रह का नाम है प्लूटो 2005 में इिस नाम की एक खगोलीय वस्तु के क्वीपर बेल्ट जिस बेल्ट में प्लूटो भी है के पाए जाने के बाद वैज्ञानिकों में यह बहस छिड़ गई कि किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाए और किसे नहीं साल दो में अंतरराष्ट्रीय खगोली संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को डॉ प्लैनेट यानी बोना ग्रह कह दिया ड्वार्फ प्लेनेट दूसरे ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं को हटाने में सक्षम नहीं होते अभी हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन संस्थान नासा द्वारा 2006 में अंतरिक्ष में भेजा गया न्यू होराइजन नाम का अंतरिक्ष प्लूटो के करीब पहुँच कर प्लूटो की तस्वीरें लेने में सफल रहा प्लूटो पृथ्वी ऐसी सात करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और प्लूटो तक की इस यात्रा में न्यू होराइजन को 9 साल लग गए न्यू होराइजन से पहले कोई भी अंतरिक्ष प्लूटो के इतने पास नहीं पहुंचा। न्यू होराइजन द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने प्लूटो की भूगर्भिक विविधताओं के बारे में कई नई जानकारियां जोड़ दी हैं न्यू होराइजन द्वारा भेजी गयी तस्वीरों से प्लूटो की सतह से निकल रही नीली रोशनी प्लूटो पर बह रही नदी ऊंचे पहाड़ों और समतल मैदानों जैसे रहस्यो का खुलासा किया है ये नीली रोशनी का गोला किस चीज का है और प्लूटो पर बहती नदी किस चीज से बनी है इन बातों का जवाब खोजने से पहले आप प्लूटो के बारे में थोड़ा जान लें। प्लूटो चंद्रमा से आकार में थोड़ा छोटा है प्लूटो के वातावरण का दबाव पृथ्वी के वातावरण से दस हजार गुना कम है प्लूटो का वातावरण मूलतः नाइट्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है प्लूटो आरोप सामान्य तापमान शून्य ऐसी चार डिग्री नीचे रहता है ऐसे में प्लूटो एक बेहद ठंडा ग्रह है शून्य तापमान पर तो पृथ्वी पर पानी बर्फ में बदल जाता है प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 दिन लगते हैं और पृथ्वी के हिसाब से प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के साढ़े छह दिनों के बराबर है सोचो अगर पृथ्वी पर भी दिन इतने लंबे होते तो क्या इतनी एनर्जी हमें बचती की हम इतना खेल पाए स्कूल का समय भी इतना ही लंबा होता मगर सूरज से इतनी दूर होने के कारण बर्फीली ठंड होने से और ऑक्सीजन और पानी के न होने की वजह से, प्लूटो या किसी और ग्रह पर जीवन संभव नहीं है इसीलिए तो हमारी पृथ्वी इतनी खास है खैर पृथ्वी के बारे में फिर कभी बात करेंगे अभी वापस प्लूटो पर चलते हैं प्लूटो पर गुरुत्व बल पृथ्वी के मुकाबले एक बटे है यानी अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी आरोप डेढ़ किलो का है तो उसका वजन प्लूटो आरोप केवल दस किलो होगा अच्छा एक और मजेदार बात बताऊँ प्लूटो के पास अपने पाँच उपग्रह भी है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे चांद पृथ्वी का उपग्रह है वैसे ही शायरन, करबरोस स्टिक्स निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। अब वापस न्यू होराइजन द्वारा खींची गई तस्वीरों से मिली जानकारी और उससे जुड़े सवालों पर चलते हैं न्यू होराइजन द्वारा भेजी गई एक तस्वीर में प्लूटो की सतह से निकलती नीली रोशनी दिखाई देती है जानते हो ये नीली रोशनी कैसे निकलती है जब मीथेन और नाइट्रोजन सूर्य की किरणों के साथ मिलती है तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे नीली रोशनी निकलती है अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि प्लूटो पर नाइट्रोजन मौजूद है पृथ्वी की तरह प्लूटो पर भी नाइट्रोजन भारी मात्रा में मौजूद है जहाँ पृथ्वी पर अठहत्तर नाइट्रोजन है वहाँ प्लूटो पर अंठानवे नाइट्रोजन है और यही नाइट्रोजन जब मीथेन के साथ मिलकर प्लूटो के वातावरण से बाहर निकलती है तो इस प्रक्रिया में सूरज की किरणों के संपर्क में आने पर यह एक शानदार नीली रोशनी का गोला बनाती है प्लूटो की सतह से यह नाइट्रोजन हर दिन हजारों टन की मात्रा में रही है। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि प्लूटो पर इतनी नाइट्रोजन आ कहां से रही है प्लूटो पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्का पिंडो यानी अंतरिक्ष में जो खगोली पिंड इधर उधर घूम रहे हैं उनके प्लूटो से टकराने से जो दरारे पैदा होती है उनसे प्लूटो के कोर में मौजूद नाइट्रोजन सतह पर पहुंच रही है इसके साथ न्यू होराइजन ने एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसमें प्लूटो पर 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों के बारे में पता चलता है मगर जब प्लूटो पर पानी ही नहीं है तो ये नदी किस चीज की है ये नदी है जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ की जैसे पहाड़ों में हिमस्खलन हिमस्खलन यानी बर्फ की चट्टान के टूटने के कारण पानी से बनी बर्फ बहती हुई प्रतीत होती है वैसे ही प्लूटो पर जमी हुई नाइट्रोजन से बनी बर्फ भी तस्वीरों में बहती हुई दिख रही है प्लूटो पर मौजूद पहाड़ भी इसी जमी हुई नाइट्रोजन के हैं। क्या तुम्हारे मन में सवाल नहीं उठा कि एक तरफ तो नाइट्रोजन प्लूटो की सतह से गैस की तरह दिस रही है और दूसरी तरफ बर्फ जैसी जमी हुई भी है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लूटो के केंद्र में हो रही नाभिकीय क्रियाओं की ऊर्जा से जो गर्मी पैदा होती है उससे सतह पर मौजूद जमी हुई नाइट्रोजन को रिस कर प्लूटो के वातावरण की पकड़ से अलग होने में मदद मिलती है और प्लूटो के कोर से निकलने वाली नाइट्रोजन जमी हुई नाइट्रोजन की रिसने वाली मात्रा की भरपाई कर देती है एक और बेहद मजेदार तस्वीर में प्लूटो आरोप दिल जैसी आकृति दिखाई देती है जो बाकी ग्रह से हल्के रंग की है इस हिस्से को टॉमबाग रीजन कहते हैं टॉमबाग ने ही प्लूटो को खोजा था इसलिए उनके नाम पर इस दिल नुमा आकृति का नाम रखा गया यह हिस्सा बाकी ग्रह से इसलिए अलग दिखता है क्योंकि इस जगह कार्बन डाइऑक्साइड से बनी बर्फ है ऐसे जानकारी के लिए यह भी बता दूँ की नाइट्रोजन का कलर हल्का नीला और कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल सफेद होता है 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन प्लूटो के पास से गुजरता हुआ निकला और अभी तक इस अंतरिक्षयान द्वारा खींची गई सारी तस्वीरें पृथ्वी पर नहीं आई हैं। आने वाले कुछ समय में जब सारा डाटा वैज्ञानिकों तक पहुंच जाएगा तब हम प्लूटो के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे तो बच्चों ये था इस हफ्ते का लेख प्लूटो से निकलने वाली नीली रोशनी और बहती हुई नदी का रहस्य आप सुन रहे थे सहकार रेडियो कार्यक्रम बाल चौपाल इस लेख को लिखा था सिमरन ने इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा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 तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर से किसी ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपका दोस्त कौशल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा बायपर बाल चौक